आज 14 नवंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरे हर त्री के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है ब्रह्मानंद वल्ली तैतृ उपनिषद द्वितीय बल्ली का अध्ययन जो कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं ब्रह्मानंद वल्ली परमेश्वर के स्वरूप को तार्किक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करती है और वो इतने इतने गहन और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है कि परमेश्वर के बारे में हमारे मन में बहुत सारे जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ दूर हो जाती है। हमारे मन में संशय आता है कि परमेश्वर का अनुभव हमारे हृदय में कैसे टिके कई बातों पर हमें शंका होती है कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर अंगुष्ट प्रमाण आत्मा है हमारी हृदय गुफा में है या हमारी बुद्धि गुफा में वो छिपा है या वो परमेश्वर है या नहीं है इस प्रकार की कई भ्रांतियाँ होती तो हमने एक अंतरयात्रा शुरू करी आनंदमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञान में कोश इस तरह से हमने एक अंतर यात्रा पिछले हफ्ते शुरू की थी उस यात्रा में हमने प्राणमय कोष को समझा जो हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जिस शरीर के भीतर प्राण संचरित होते हैं पांच प्राण संचरित होते हैं जिनका भिन्न भिन्न कार्य हमने कठोर में पढ़ा भी था और वो बड़ा विज्ञान सम्मत कार्य बताए थे उसमें उन प्राणों के वो प्राणमय कोश के भीतर हमारा मनोमय कोश होता है मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय जिस कोश में ज्ञान का वास है जिस कोश में समस्त कर्मफलों से मुक्ति है मन के स्तर तक कर्मफल हैं मन के बाद कोई कर्मफल नहीं इसलिए कहते हैं पिछली बार जैसा हमने समझा कि गण उस स्तर पर रहते हैं विज्ञानमय के स्तर पर रहते हैं इसलिए उन्हें किसी फल की संभावना नहीं होती वो फलों से मुक्त होते हैं। उसके आगे आनंदमय कोश होता है जो हमारे जीवन के जीने की ऊर्जा जिसको हम जीवटता बोलते हैं उसका आधार है याने बिना आनंद के कोई जीना नहीं चाहता जीवन का मतलब होता है आनंद अगर हम यहाँ से कर जाते हैं तो हम कभी भोजन का आनंद लेते हैं कभी सोने का आनंद लेते हैं कभी हम अच्छे मकान का आनंद लेते हैं कभी हम परिवार का आनंद लेते हैं और इन सब आनंदों के कारण हम इस संसार का कार्य करते चले जाते हैं ये भी हमने पिछली बार देखा था कि आनंद के छोटे से क्षण के लिए हम बहुत बड़ा महान प्रयास करने को राज़ी होते हैं एक छोटा सा आनंद मिल जाए उस छोटे सा आनंद के लिए हम बहुत महान प्रयास करते हैं तो इसलिए जो हमारा आनंदमय कोष है उस जैसे कि हमने हर कोष को पुरुषाकार बताया शरीर तो हमारा अन्नमय कोष पुरुषाकार है ही है लेकिन इसके अंदर जैसे कि घड़े में जल भरा वो भी पुरुषा घड़े के आकार का हो जाता है वैसे ही हमारा अन्नमय कोष के भीतर प्राणमय मनोमय विज्ञान में हर कोष के भीतर का दूसरा कोश पुरुषाकार होता है इसके अलावा जो हम अनमय को अन्नमय कोष की बात करें तो अन्नमय कोश की आत्मा प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश की आत्मा यहाँ है, सापेक्षिक आत्मा की बात है प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश है मनोमय कोष की आत्मा विज्ञान में कोश है और विज्ञान में कोश की आत्मा आनंदमय कोश है और हर कोष को हम पुरुषाकार जानते हैं तो यहाँ आनंदमय कोश का सिर प्रियता है कहते हैं कि सिर है। प्रियता अरे हमको जब प्रियता महसूस होती है हमको कई चीज़ों में प्रियता महसूस होती है कि मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है ये लोग बहुत पसंद हैं ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं या ये मेरा बच्चा बड़ा प्रिय है तो ये प्रियता है आनंदमय कोश का सिर है इसमें मोह है उसका एक पक्ष है आनंद उसकी आत्मा है जो हमको खुशी मिलती है वो आनंद में कोश की आत्मा है और ब्रह्म इसकी प्रतिष्ठा है अब यहाँ पर हम ब्रह्म तक पहुँचेंगे उस अंतर यात्रा करते करते यानी हमने जो हमारी प्रतिष्ठाएं थी वो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बैठा हूँ कुर्सी पर कुर्सी रखी फर्श पर फर्श रखी धरती पर और धरती हमारा आसरा है लेकिन धरती का आसरा सूर्य है सूर्य का अंतरिक्ष है और इस तरह हम अंतिम तह उस आश्रय पर पहुंच जाते हैं जिसको हम परमेश्वर या परशु ब्रह्म कहते हैं उस आश्रय तक पहुंच जाते हैं तो हमारा अंतिम आश्रय वो है लेकिन अगर कोई पूछे तुम कहाँ पर बैठे हो तो कभी आप ये नहीं बोलोग मैं पर बैठा हूँ क्योंकि ये हमारा व्यवहारिक सत्य नहीं है हमारा व्यवहारिक सत्य जो तात्कालिक सत्य है वो ये है कि हम कुर्सी पर बैठे इस तरह से शरीर जो है हमारा अन्नमय उसकी आत्मा प्राणमय कोश है प्राणमय कोष की आत्मा मनोमय कोश है मनोमय कोश की आत्मा विज्ञान में कोश है और उसकी आत्मा आनंदमय कोश है और आनंदमय कोश की आत्मा वो हमारी वास्तविक जीवात्मा है जो हमारे शरीर के भीतर मौजूद है इसमें आदिशंकराचार्य वर्णन करते हैं कि जो हमारा अन्नमय कोश है वो हमारे प्राणमय कोश में संक्रमण करता है यानी मिल जाता है तो अन्नमय कोश हमारा प्राणमय कोश में संक्रमित हो जाता है ना मिल जाता है प्राणमय कोश मनोमय कोश में मिल जाता है ये ठीक वैसी ही है कि हमारे घर की नाली बड़े नाले में मिल जाती है नाला चल के नर्मदा जी में मिल जाता है और नर्मदा चल के समुद्र में मिल जाती है इस तरह ये नाली हमारी नाले को संक्रमित करती है नाला उसको नदी को संक्रमित करता नदी समुद्र को संक्रमित करती है संक्रमण करने का मतलब होता है अपना स्वरूप त्याग कर उसमें मिल जाना है ना उससे अभिन्न हो जाना उससे एक हो जाना या उसको कहते पाना और हो जाना ये तीन बातें हैं उसको जानना पाना और हो जाना आध्यात्म में तीन शब्द तीनों के एक ही मतलब है उसको हम जब जान लेते हैं हम अपने प्राणमय कोष को तो हम प्राणमय कोष के साथ हो जाते हैं हमारे क्रियाकलाप कर्म उस प्राणमय कोष के हो जाते हैं जब हम विज्ञानमय कोष के पहुंच जाते हैं तो तब वो क्रियाकलाप हमारे विज्ञानमय के हो जाते हैं और उस समय हम कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप का परिचय शरीर से नहीं देते इसलिए शरीर धर्म हमारे लिए अब त्याज हो जाता है हमारे से बाहर हो जाता है तो हम एक एक कोष को भीतर की तरफ बाहर के कोश को भीतर भीतर को और भीतर इस तरह से संक्रमित करते चले जाते हैं और अंत में अब आ गए आनंदमय कोश पर उस आनंदमय कोश पर जब हम संक्रमण करते हैं तो हमारा चित्त अत्यधिक आनंद विभोर होता है उस समय हम किसी भी तरह के दुखों से मुक्त हो जाते हैं तनावों से मुक्त हो जाते हैं और उस आनंदमय में, में हम अपने आप को पूर्ण शांति महसूस करते हैं लेकिन ये भी एक कोश है ये भी अब आगे चलकर इसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म है उसमें विलीन होना चाहता है क्योंकि जब तक ये कोष भी उसमें विलीन नहीं हो जाएगा तब तक पूर्णता नहीं है इसलिए हमारे अंतर्यात्रा की पूर्णता हमारे आत्मा तक पहुंचने के बाद होती है तो आनंदमय कोश पर पहुंचकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे योगी बताते हैं कि यह अंतिम अवस्था है लेकिन ये भी अंतिम अवस्था नहीं है जैसे इसमें तैतृय उपनिषद में आदिशंकराचार्य कहते हैं कि जैसे अन्य कोश रचित हैं जैसे शरीर रचित है प्राण में मनोमय विज्ञान में रचित हैं वैसे ही यह कोश भी रचित है यानी ये भी रचा गया है इसका क्रिएशन हुआ है उसका क्रिएटर कौन है उसका रचनाकार कौन है उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा इसलिए आत्मा ने ही इन पांचों कोशों को जन्म दिया है और क्रमशः जो सबसे स्थूल है वो अपने से सूक्ष्मतर्म में अपने से सूक्ष्मतर वाला उससे भी सूक्ष्मतर्म में और अंत में सूक्ष्मतम यानी आत्मा में विलीन हो जाता है इसलिए इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है या इसकी जो पुछ प्रतिष्ठा है वो है ब्रह्म यानी आनंदमय कोश का आधार ब्रह्म है यानी वो अंतिम है अब हम कहते हैं कि वो कहाँ है हम उसको कहते हैं बुद्धि गुहा में छिपा है इस तरह से कहते हैं कि संसार उसने अपने आप से रचा और फिर वो स्वयं उस संसार में अनुप्रविष्ट हो गया अनुप्रविष्ट का मतलब होता है बाद में प्रवेश करना जैसे हम मकान बनाते हैं उसका उद्घाटन करते हैं फिर उसमें अनुप्रविष्ट हो जाते हैं यानी मकान में हम ऐसा नहीं कि हम बैठ जाते हैं और कहते हमारे आसपास मकान बना दो लेकिन मकान पहले बनाते हैं फिर हम उसमें प्रविष्ट होते इसको बोलते हैं अनुप्रविष्ट होना ऐसे ही हम भी जैसे मकान में अनुप्रविष्ट होता है, ऐसे परमेश्वर संसार को बनाता है और फिर उसमें अनुप्रविष्ट होता है अब सब संसार को बनाता है वो कैसा है संसार उसका क्या स्वरूप है वो कैसे अनुप्रविष्ट होता है उस अनुप्रविष्टि का क्या मतलब और बुद्धि गुहा में परमेश्वर के होने का या हमारे अंगुष्ठ प्रमाण का हृदय में होने का क्या मतलब क्या जो इस बात को नहीं समझता जो अविद्वान है क्या कभी परमेश्वर को पा सकता है क्या विद्वान है उसके परमेश्वर को पाने में शंका है ऐसे कई प्रश्न इंसान के दिमाग में आते हैं कि बुद्धि गुहा में छिपने का क्या मतलब कि भगवान बुद्धि गुहा में कैसे छिप गया जो हम कहते हैं कि वो व्यापक है सर्वव्यापक है कण-कण में विराजमान है वो तो बुद्धि गुहा में कैसे छिप गया क्या वो इतना छोटा सा हो गया जैसे हम कहें वो मंदिर में छिप गया तो कैसे वो मंदिर में छिप सकता है वो तो इतना व्यापक है कण-कण में है तो उस सर्वव्यापी को हम एक इतना सा अंगुष्ठ प्रमाण कैसे बना सकते ये बहुत सारे प्रश्न आते तो हमारा छठा अनुवाक या ये जो हमारे कोषों की जो व्यवस्था हमने समझ ली इसके आगे का जो हमारा छठा अनुवाक है वो इसी बात को लेता है वो ये कहता है यहां से शुरू करता है कि जो ब्रह्म को जानता है जो ब्रह्म को जानता है वो सत होता है और जो ब्रह्म को नहीं जानता वो स्वयं असत हो जाता है अब इस वाक्य का थोड़ा सा विश्लेषण समझ लें कि जो अस्वीकार कर देता है कि भगवान नहीं है आगे हम इस बात को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों करता है ऐसी शंका उत्पन्नी क्यों होती है कि जब वो अस्वीकार कर देता है तो वो मानव स्वयं के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है और अपने स्वयं के अस्तित्व को अस्वीकार कर देना संसार का सबसे बड़ा असत्य है अगर कोई कहे कि मैं नहीं हूं जैसे अपन पहले भी कई बातों में कई बारों में पढ़ चुके हैं कि कोई अंदर से आप बाहर आवाज दो तुम कहे मैं नहीं हूं तो भी उसका मतलब यही है कि तुम हो अगर तुम बोले मैं हूँ तो भी मतलब वही निकलता है कि तुम हो क्योंकि तुम घर के अंदर से बोल रहे हो कि मैं नहीं हूँ तो भी हो बोल रहे हो हूँ तो भी हो इसलिए परमेश्वर को अस्वीकार करने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि अस्वीकार करने वाले का सत्य ही परमेश्वर है और स्वीकार करने का सत्य वाले का भी सत्य वही परमेश्वर है इसलिए सबसे पहली बात तो यह कि अपने आप को अस्वीकार करना असंभव है कोई ये कहे कि मैं नहीं हूँ लेकिन ये कहे कि मैं हूँ दोनों एक ही बात है क्योंकि ये वो बिंदु है जहाँ पर हाँ और ना में फ़र्क समाप्त हो जाता है, जहाँ पर कहें कि मैं नहीं हूँ तो भी आप हो क्योंकि कहने वाला ही कह रहा है इसलिए आप हो अगर ना होते तो ये भी कैसे कहते कि मैं नहीं हूँ और अगर हो ये जान गए हो तो फिर तुम सत्य हो तुम जान गए हो कि सत्य क्या है और तुम कहते हो कि नहीं जानते हो तो ये सबसे बड़ा झूठ कि मैं नहीं हूँ इसलिए वो कहते हैं कि जो पुरुष ब्रह्म को असत रूप से जानता है वह स्वयं भी असत हो जाता है तो अपने आप को निगेट करना अपने आप को इनकार करना ये सबसे बड़ा झूठ है और ये असंभव है अब दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या कोई अविद्वान जो परमेश्वर को नहीं जानता वो मुक्त हो सकता है कि नहीं या एक प्रश्न है कि क्या जो जानता है उसकी मुक्ति में भी कोई संशय है ये प्रश्न हमने पिछली बार अंतिम समय में उठाया था तो आप ऋषि इसका सीधा सीधा उत्तर नहीं देता ये प्रश्न पूछा शिष्य ने और ऋषि उनकी विधि अलग है वो पहले आपको विश्लेषण करके बताते क्या आप आप स्वयं खोजो इसका उत्तर आप खुद बताओ कि तुम्हारे मन में जो प्रश्न है जिस अज्ञान के कारण ये प्रश्न उठा है उस अज्ञान की निवृत्ति के बाद ये प्रश्न आपके हृदय में आप उठता है या नहीं उठता है। पहली बार तो सबसे पहला वो कहते हैं ऋषि कि वो एक था जो अस्तित्व भूत था याने आदि अस्तित्व था यानी जो सर्वप्रथम था उसके पहले भी वही था और उसके पहले वही था उसके पहले कोई अन्य नहीं था अन्य नाम की चीज उसके पहले कुछ नहीं थी और वही आदि सत्य है उसी को हम परशु परमेश्वर ब्रह्म जिस भी नाम से बुलाना चाहें वही था उसने कामना की कि मैं बहु होल बहुल हो जाऊँ बहुत हो जाऊँ अब यहाँ पर शिष्य फिर टोकता है कि हे गुरुदेव जब वो कामना करता है तो वो तो फिर आपके मेरे जैसा हो गया वो तो हम भी तो कामना करते हैं कि हमारी शादी हो जाए हमारे बच्चे हो जाए हमारी नौकरी लग जाए तो वो भी तो कामना कर रहा है तो वो भी तो फिर आपके हमारे जैसा हो गया वो आप तक काम कहते वो आपका काम कहाँ है आप तक काम का मतलब होता है जिसकी समस्त कामनाएँ है, है ही नहीं आधारभूत रूप से उसको कोई कामना नहीं वो आप तक काम कहलाता है या फिर उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं फिर वो आप तक काम तो है नहीं लेकिन यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा ये कामना शब्द हमारी सम... बोलने की सीमा है सच में ये कामना उसका स्वातंत्र्य है हम कुछ काम मजबूरी के वजह से करते क्योंकि उसके बगैर हम रह नहीं पाते वो हमारी मजबूरी होती जैसे सांस हमको लेना ही है भोजन हमको करना ही है सोने हमको जाना ही है और हमको आनंद के प्रति दौड़ लगाना है हमको भोजन की व्यवस्था करना है बिस्तर की व्यवस्था करना है परिवार की व्यवस्था करना है रहने की व्यवस्था करना है तो ये हम कामनाओं की ग़ुलामी करते हैं क्योंकि हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं इसलिए इन कामनाओं के पीछे जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उन कामनाओं से ग्रस्त हैं और वो कामनाएं हमें चलाती हैं यहाँ पर उसको कामनाएं कहते हैं कहीं पर हम उसको आधार माता कहते हैं कि वो माता हमको संसार की दिशा में धकेलती हैं लेकिन परमेश्वर के मामले में ये इससे बिल्कुल अलग है उसको पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो संसार रचे उसे पूर्ण संसार स्वतंत्रता है कि वो संसार न उसकी इच्छा रचे उसकी इच्छा न रचे तो वो पूर्ण पूर स्वतंत्र अपने स्वातंत्र का उपयोग करते हुए एक संसार की रचना करता है ये उसकी कोई मजबूरी नहीं है कि उसके बगैर उसका काम नहीं चल रहा है लेकिन वो अपने एक विशिष्ट आनंद के लिए काम करता है एक विशिष्ट आनंद के लिए काम करता है वो संसार को रचता है अपनी उस अभिव्यक्ति के लिए जो उस आनंद को पाने के लिए करता है तो अपने भीतर एक संसार की रचना करता है उसका नाम रखा है उन्होंने ये ऋषियों ने तप उसने तप किया अब यहाँ पर भी तप शब्द भी जैसे कामना शब्द का अलग मतलब है या तप शब्द का भी अलग मतलब है अगर हम कहते हैं कि हमने बड़ा बड़ी तपस्या करके इस बच्चे को बड़ा किया हमारे पास कुछ साधन नहीं था घर नहीं था और हमने इस बच्चे को बड़ी तप के साथ तपस्या करके बड़ा किया है इसको पढ़ाया लिखाया हम सांसारिक तप करके हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं तप का मतलब होता है कष्ट सहन करना या दुख उठा भी अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना उसको तब तप बोलते हैं हम सांसारिक भाषा में लेकिन यहाँ तप का और मतलब है यहाँ तब का मतलब है कि अंतर चिंतन करना उसने अपने भीतर झाँका इंट्रोस्पेक्शन किया विमर्श किया अगर हम काश्मीर शिव दर्शन की भाषा में कहें तो उसने विमर्श किया और विमर्श करके अपने भीतर उस संसार को रचा जैसे एक कवि उसने एक दृश्य देखा उसका हृदय द्रवित हो गया उसको लगा इस पर एक कविता लिखना है क्योंकि उसकी कविता अब उमड़ घुमड़ करने लगी उसके भीतर वो बाहर आने को बेचैन हो गई कि उसके हृदय की भावनाएं उस कविता को लिखने के लिए बेचैन हो गई तो तब वो अंतर चिंतन करता है और अपने अंदर अपने अंदर के अंदर झाँगता है वो कवि और उन शब्दों को खोजता है जो वहाँ पर पहले से पढ़े हैं और उन शब्दों को किसी न किसी भाषा में जमाता है गूंथता है यही तप है तप का मतलब होता है रचना करने के पहले अंतर चिंतन करना और उस अंतर चिंतन के द्वारा एक प्रयत्नपूर्वक एक व्यवस्थित रचना को जन्म देना कवि कविता को जन्म देता है उसके लिए उस दर्द को उस भावना को जो उसके हृदय पर असर कर गई जिसके द्वारा वो कविता लिखने को बाध्य हुआ उस कविता को वो शब्द देता है सबसे पहले वो जो भावना थी वो परावाणी में थी फिर पश्चंती वाणी में आई मध्यमा में आई और अंत में वो वैखरी वाणी में तब आती है जब वो उसको या तो बोल देता है या लिख देता है तो वैखरी वाणी में आ जाती है और जब परा और पश्चन्ती के स्तर पर किसी भी भाषा का कवि हो उसके हृदय की भावना एक जैसी होती है और मध्यमा और वैखरी के स्तर पर वो उसके शब्द गूंथने लगता है तब वो भाषागत पर परिवर्तन आ जाता है और वेखरी के स्तर पर वो सब भाषागत परिवर्तन प्रकट हो जाते हैं कि एक अंग्रेज होगा अंग्रेजी में कविता लिखेगा रशियन होगा रशियन भाषा में लिखेगा हिंदू होगा हिंदी भाषा में लिखने वाला हिंदी में लिखेगा इस तरह से वो कविताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं लेकिन कहें है कि एक ही दृश्य देख के चार देश के लोग बैठे थे चारों ने एक एक कविता लिखी तो क्या पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या ऐसा नहीं होगा आप ऐसा नहीं हो सकता कि चार लोगों ने एक दृश्य देखा एक गरीब व्यक्ति को देखा कि भूख से मरते हुए देख लिया उसने और चार लोगों का हृदय द्रवित हो गया चारों कवि हैं एक है हिंदी जानने वाला एक चाइनीज जानने वाला एक रशियन जानने वाला एक अंग्रेजी जानने वाला चारों के हृदय में एक ही दर्द प्रकट हुआ चारों ने एक एक कविता लिखी दर्द के स्तर पर परा के स्तर पर वो एक जैसा था दर्द क्योंकि उन्होंने एक ही दृश्य देखा एक साथ देखा एक ही समय में देखा दृश्य एक ही युग में देखा गया कोई ऐसा नहीं था कि एक मैंने आज देखा एक ने दस साल बाद देखा लेकिन उस एक ही दृश्य ने चारों पर एक जैसा प्रभाव डाला तथापि उसकी रचनाएं अलग अलग थीं उन्होंने चारों ने एक एक कविताएं लिखीं चारों की कविताओं का आप ट्रांसलेशन नहीं बोल सकते ठीक हाँ हिंदी में लिखने के बाद उसका रशियन में ट्रांसलेशन कर सकते हो परा से परा में सॉरी वेखरी से वेखरी में लेकिन आप कविताएं चारों अलग क्यों आई चारों ने कविताएं ऐसी क्यों नहीं लिखी एक जैसी कि उसको ट्रांसलेशन कर सके सकें पर कह दें कि ये हिंदी में है ये रशियन में है बाकी कविताएं एक जैसी ऐसा नहीं है चारों कविताएं अलग अलग हैं उसका कारण उसका कारण है शिव का स्वातंत्र जो रचनाकार आपके अंदर बैठा है वो स्वतंत्र है एक रचना करने के लिए उस रचना के नियमों को बनाने के लिए उस रचना के स्वरूप को तय करने के लिए और यही तप है यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर ने संसार बनाने के लिए तप किया इसी का नाम तप है उसने इंट्रोस्पेक्शन किया अंतर चिंतन किया विमर्श किया और उसके बाद इस संसार में उसको क्या बनाना है कैसा बनाना है उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाना है कैसे वो स्वचलित हो उसके क्या क्या नियम हो उन सबको उसने उस एक ही बार में अपने अंदर तय किया और उसके बाद में फिर उसको अभिव्यक्त किया आप जब उसने अभिव्यक्त किया फिर आप देखो एक कवि आपने देखा होगा कि उसने भैया उन्नीस में कविता लिखी थी फिर ये कवि 1990 में लिखी ये कविता अभी अभी लिखी और उसने कविताओं का एक क्रम है अब उसमें 10 कविताएं थी जो आज की तारीख तक वो लिख चुका है और आज के बाद दस बीस पच्चीस पचास और भी लिखेगा जो अभी तक उसने नहीं लिखी तो जो लिख चुका है वो संसार में वेखरी में उपलब्ध है जो उसने अभी तक नहीं लिखी वो कहाँ है वो उसकी परावाणी में अभी भी छिपी हुई है परावाणी है ना? वही आत्मा आत्मा की वाणी ही परावाणी है तो आत्मा में वो अभी भी छिपी हुई है अभी अनभिव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है ऐसे ही संसार में दो चीज़ें हैं सत और असत सत वो है जो परमेश्वर ने अपने से बाहर प्रकट कर दिया वो सत है जैसे पानी हम उसको हाथ लगा के देख सकते कि हाँ ये है ये धरती ये सूरज ये टेबल ये पंखा ये सत है क्योंकि हम इनको किसी भी इंद्रिय से अनुभव कर सकते है। हमारी हैं हमारे पांच इंद्रियाँ दिए हैं वो सत को अनुभव करने के सत का अनुभव इन पांच में से किसी भी इंद्री से हो सकता है तो वो हमको सत के रूप में दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं ठोस वास्तविकता सॉलिड रियलिटी जो हमारी ठोस वास्तविकता है कि हवा है प्रकाश है पंखा है ये मकान है तुम हो मैं हूं ये जो ठोस वास्तविकताएं हैं इनको हम बोलते हैं सत्य इसके अलावा वो दस बीस पच्चीस पचास ऐसी कविताएं हैं जो अब आगे लिखी जा सकती हैं लेकिन अभी तक लिखी नहीं गई हैं उनको हम क्या बोलते हैं असत असत या नहीं वो संसार में हमको इन इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध नहीं है हो सकता है कल वो फिर संसार बनाने का प्रयास करे, उसमें उन चीज़ों को भी बना दें अगर हम कह के आसमान में फूल लगे दिखाई दे तो आप हंसोगे बोले आसमान में फूल लगते हैं क्या फूल तो पेड़ों पर पे लगते हैं लताओं में लगते हैं पौधों पे लगते हैं लेकिन आसमान से तक तो कोई फूल नहीं लगता लेकिन हो सकता है वो जब फिर बनाए तो आसमान में ही फूल लगा दे पेड़ों पे नहीं लगाए उसकी मर्जी आसमान में फूल लगा दे तो हम कहते आज कहें कि आकाश कुसुम तो हम क्या बोलेंगे असत उसको बोलेंगे असत लेकिन आकाश कुसुम असत होने के बावजूद उसकी आत्मा के अंदर तो सत रूप में मौजूद है परमेश्वर की चेतना में परमेश्वर की चेतना में सतरूप से मौजूद है इसलिए सत और असत दोनों क्रिएशन है दोनों रचनाएं हैं और हम हमारी एक सांसारिक बुद्धि हम सत को तो पहचानते हैं ये टेबल को जानते हैं मकान को जानते हैं मुझको तुमको जानते हैं हवा को जानते हैं दिन को जानते हैं रात को जानते हैं सूरज चांद सितारों को जानते हैं अकाल को जानते हैं वृष्टि को जानते हैं अतिवृष्टि को जानते हैं जो रचनाएं है, उसने कर दी हैं जो हमारे संसार में उतर चुकी हैं रचनाएं, है। उन रचनाओं को हम जानते हैं क्यों इन इंद्रियों के द्वारा जानते हैं हमारे हाथ पैर आँख नाक जो त्वचा है इन सबसे जानते हैं उनको ज्ञान इंद्रियाँ जो दे रखी हैं उनसे जानते हैं लेकिन हम जिन चीज़ों की रचना नहीं हुई है उनको क्या जानते हैं असत आकाश कुसुम तो हम कहेंगे असत होता ही नहीं हाँ खरगोश के सिंह क्या बोलेंगे आप असत बात है खरगोश के सिंह होते ही नहीं ये असत है वो सता अगली बार भरवा भगवान सोचे कि जब धरती बनाना है तो उसमें सिंह वाले खरगोश बना दो लेकिन आज हमारे लिए असत है लेकिन परमेश्वर के लिए वो असत नहीं है हमारे लिए असत है क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा उसको देख ही नहीं सकते खरगोश के सिंह कैसे देखेंगे खरगोश के होते ही नहीं तो हम देख ही नहीं सकते इसलिए हमारे लिए वह तो संसार रचा उसने तो उसमें क्या बनाया सत और अब यहां पर एक बहुत बड़ा विशिष्ट प्रश्न है एक विशिष्ट प्रश्न क्या है कि ये परमेश्वर के स्वरूप पर शंका क्यों होती है जब हमको ऐसा शंका क्यों होती है कि परमेश्वर है कई लोगों को मन बगता हर भगवान है तो फिर दिखता तो है नहीं इसका मतलब असत है हमको वो चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसको सत मानते हैं हमके आश आकाश कुसुम की तरह वो असत है खरगोश के सिंह की तरह वो असत है मृगतृष्णा की तरह वो असत है तो इसलिए हमारी सांसारिक बुद्धि दो चीज़ों में भेद करती है तो बड़े अच्छे सीख गई क्यों हमको कई जन्मों की ट्रेनिंग हो गई सत्य और असत में भेद करने की जो संसार में व्यक्त है अभी की वर्तमान सृष्टि में जो व्यक्त है वो सत है और जो अभी तक व्यक्त नहीं है वो हमारे लिए असत है हम मृत रचना कभी हम कहते मृक्त रचना में चले जाओ और जहाँ दिख रहा था पानी हाथ लगाओ कोई पानी नहीं है वहाँ तो आकाश को कितने भी छान मारो उसमें कोई पुष्प नहीं है किसी भी खरगोश में सिंह नहीं है इस तरह से वो चीज़ें हमारे लिए असत है तो हम सत्य और असत का भेद करना तो सीख गए और हमने हमारी बुद्धि में जान लिया कि जिनको हम पाँच इंद्रियों से नहीं जान सकते वो असत्य है और जिनको हम इंद्रियों से जान सकते हैं वो सत है पानी है सत है, हमको पांच महाभूत दिखते हैं सत मानते हैं हम उनको जानते हैं अंतरिक्ष है ये सामने असत है इसलिए सत और असत का भेद हम जो करते हैं उसमें हमने भगवान को भी असत असत्य श्रेणी में डाल दिया ब्रह्म को भी असत असत्य श्रेणी में डाल दिया क्यों क्यों न तो हमको आँख से दिखता है न कान में उसकी आवाज़ होने देती है न हमको उसका कोई स्वाद पता है न उसका स्पर्श पता है ना उसकी कोई गंध आती है तो फिर वो तो असत है जैसे कि आकाश कुसुम को हम खोज डाले नहीं मिलता नहीं है ऐसी भ्रम में भी खोज डाल मिलता नहीं है इसलिए हमने उसको असत की श्रेणी में डाल दिया तो यही असत का ब्रह्म, यही परमेश्वर के नकारने का कारण है यही नास्तिकता का मूल है परमेश्वर में विश्वास न करने का मूल कारण उसको हम असत की श्रेणी में डाल देते हैं संसार में हमारी बुद्धि कई जन्मों से दो श्रेणियां करके रखी है हमारी बुद्धि ने सत और असत ऐसी चीज़ नहीं नहीं ऐसी चीज़ होती ही नहीं ऐसी चीज़ हमने देखी है नीचे से हमने देखी है लाके बता देंगे इसलिए हम सत और असत का भेद बड़ा प्रतिभास है बड़ी दावे के साथ में उन सत और असत की श्रेणी में डाल देते हैं दो तरह की चीज़ें हैं सत और असत तो भगवान को या परमेश्वर को या परमात्मा को या ब्रह्म को चैतन्य को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जो हमारा अपना आधार है जो हमारी अपनी जड़ है जहां से हमारा उद्भव हुआ है जहां से हम निकले हैं जहां से हर वस्तु निकली है जहां से ये सत और असत भी निकले हैं जहां से सब चीजें अपना आश्रय पाती हैं उसको भी हम असत बोल देते तो इससे बड़ा झूठ इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि भगवान को हमने असत की श्रेणी में डाल दिया हम अपनी ही जड़ को एक फूल बोले कि मेरी जड़ नहीं है तो फिर तुम आए कहां से तुम्हारे लिए पानी लाता कौन है तुम्हारा आसरा कौन है तुम जिस डाली पर उगे हो उस डाली को पोषण दिया किसने उस सहारा दिया किसने कोई अपनी जड़ को कैसे कोई फूब पुष्प को इनकार कर सकता कि मेरी जड़ नहीं है ऐसे ही कोई व्यक्ति कैसे इनकार कर सकता है कि मेरा उद्भव नहीं हुआ क्योंकि मेरा जहां से उद्भव हुआ वही तो परमेश्वर कहलाता है जहाँ से तुम्हारा उद्भव हुआ वही तो परमेश्वर कहलाता है जहाँ से इस संसार का उद्भव हुआ वही तो परमेश्वर कहलाता है और इस तरह ये उद्भव हमारा अलग अलग नहीं है वरण एक ही केंद्र से समस्त सृष्टि का उद्भव है समस्त सृष्टि एक ही केंद्र पंचमहाभूत भी उसी से निकले ये प्राण भी उससे से निकले मन भी उससे निकला है विज्ञान एंड ज्ञान भी उससे निकला और ये आनंद भी उसी का एक पहलू है उसका ही हिस्सा है उसका ही उसकी ही रचना है और वो सब रचनाएँ जब अपने रचनाकार में विलीन होती हैं जैसे कि कोई भी गहने को जब गलाते हैं तो स्वर्ण बन जाता है और उसको फिर से गहना बनाया जा सकता है ऐसे ही हमारा अन्नमय शरीर प्राणमय में प्राणमय शरीर मनोमय में मनोमय शरीर विज्ञानमय में विज्ञानमय आनंदमय में, में और आनंद फिर राहत्मय जैसे हम पुनः फिर से वापस उसी समुद्र में चले गए जिस समुद्र से कभी हम भाप बन के निकले थे कभी जिस समुद्र से निकल के हम बादल बन गए थे कभी जिस समुद्र से निकल के हम वर्षा बन गए थे कभी जिस समुद्र से निकलकर हम ओस की बूंद बन गए थे कभी हम बरखा की बूंदे बन गए थे और अंत में फिर हम उसी समुद्र में जाके के मिल गए ये सृष्टि का चक्र है और इसी सृष्टि चक्र के अंदर हम वापस जाने के लिए कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं भटक जाते हैं जैसे किसी जल को आपने कहा गंगा जल है इसको समेट कर खो तो हमारे दादाजी ने रखा था इसको भरने में बंद करके तो अलग सौ साल से उसी में बंद है उसका रास्ता अभी रुक गया है उसकी मुक्ति का रास्ता ऐसे हमारे भी मुक्ति का रास्ता लंबे समय तक अटका रहता है रुका रहता है जब तक कि हमको वापस घर जाने की प्रबल कामना नहीं होती जब तक हम बंदरों को तोड़कर उससे बाहर निकलने की प्रबल इच्छा नहीं होती क्योंकि जैसे ही जल को आप कहीं भी ढोल दो वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है, वो समुद्र के रास्ता ढूंढ लेता है वो बहते हुए उतार को देखते हुए बहते हुए चला जाता है नाली में चला जाएगा नदी में चला जाएगा वहाँ से समुद्र में चला जाएगा क्योंकि यही अंतिम गति है उसकी उस गति को कोई नहीं रोक सकता और इसी को हमारे गुरुदेव मंगल विदान कहते थे कि मंगल विधान वो है आत्मा का नौस्टेल है घर पहुंचने की ललक है वापस घर की स्मृति है वापस वो आत्मा उसी समुद्र में मिलना चाहते हैं जिस समुद्र से बूंद के रूप में वो आज आपके पास बैठी अब हम इस बात को समझ लें फिर हमारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या अविद्वान को परमेश्वर का लाभ हो सकता है क्या कोई विद्वान या जो आत्मा को जानता है उस परमेश्वर को पा सकता है या उसको परमेश्वर के पाने में कोई शंका है अब इस प्रश्न का जवाब इस बात देने के पहले हम एक बात और समझ लें कि हमको क्यों कहते हैं कि वो अंगुष्ठ प्रमाण है या बुद्धि गोफा में छिपा हुआ है चूंकि हम किसी वस्तु के सत्य को जो इतना व्यापक है कि उसकी कोई सीमाएं दिखाई नहीं देती या वो इतना सूक्ष्म है कि, कि किसी भी इंद्रिय से पकड़ में आने योग्य नहीं है तो फिर हम उसको किसी वस्तु के सानिध्य से पहचान सकते इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि हम पूरे अंतरिक्ष में घूमे आए तो हमको राहु कभी दिखाई नहीं देता राहु नाम की कोई चीज दिखाई दे मंगल शनि बुध, शुक्र सब दिखाई दे जाएंगे लेकिन राहु कभी दिखाई नहीं देता लेकिन राहू कब दिखाई देता है जब वो सूर्य पर छाया डालता है हमारे दृष्टि और सूर्य के बीच में आ जाता है ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ज्योतिष की भाषा बोल रहा हूँ ये हमारे ऋषियों की भाषा बोल रहा हूँ मैं आपको विज्ञान की भाषा नहीं बोल रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए चूंकि उस उदाहरण से हमको ब्रह्मों को समझना है इसलिए इस पर तर्क नहीं करें अभी हम कि राहू की राहू का वास्तविक अस्तित्व तो क्या है लेकिन राहू का अस्तित्व तो हमको तब दिखाई देता है जब वो सूर्य के सानिध्य में होता है जो सूर्य के सामने आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है और हमको राहु का अस्तित्व दिखाई देता है चंद्रमा के सानिध्य में आ जाता तो चंद्र ग्रहण दिखाई देता है कि पूर्ण चंद्र होना चाहिए जहाँ पूर्णि पूर्णिमा के दिन लेकिन हमको उसमें कटा हुआ सा चंद्रमा दिखाई देता है ग्रहण दिखाई देता है तो हमको चंद्रमा के सान्निध्य के कारण राहू दिखाई देता है या सूर्य के सान्निध्य के कारण राहू दिखाई देता है इसलिए उस वस्तु को देखने के लिए जो हमारी इंद्रिय नहीं है किसी सानिध्य की ज़रूरत है और सानिध्य कैसा चाहिए जो सांसारिक हो जो एक इंद्रिय गम में सानिध्य हो उसके कारण हम उसको देख सकते हैं इसका और समझो उदाहरण कि हम पानी है अब इस पानी के अंदर शक्कर है या नहीं हमको पता नहीं लगता कि किसी ने शक्कर डाल के घोल रखी है या साधारण पानी लेकिन जैसे उसको जवान पर एक बूंद भी डाला तो क्या हाँ इसमें शक्कर डाली है क्योंकि अब उसको इंद्रिय गम में सानिध्य मिला तो हम उस शक्कर को पहचान जाते शक्कर उसमें दिखाई नहीं दे रही नमक घोल रखा है तो बता देंगे हाँ इसमें नमक है जैसे ही उसको इंद्रिय का सानिध्य मिलता है वो सांसारिक वस्तु के साथ उसका सानिध्य हो तब वो इंद्रिय उसको पहचान पाती है हमारी पाँच इंद्रियाँ पहचान पाती उनमें से पाँच से किसी न किसी इंद्रिय से हम उसको पहचान लेते हैं कि जब उसको उस व्यापक को उस परमेश्वर को हम किसी सांसारिक रचना के सानिध्य में देखना चाहें तो देख सकते जैसे राहु को हम चंद्रमा के सानिध्य में देख सकते हैं वैसे ही हम परमेश्वर को हमारे हृदय गुफा या हमारी बुद्धि गुफा में देख सकते हैं ये हमारा हमारी युक्ति है एक योजना है परमेश्वर को समझने की उसको जानने की हमारे हृदयंगम करने की एक योजना है अन्यथा क्या वो इतने बड़े विशाल परमेश्वर को जो समस्त सृष्टि ब्रह्मांड यूनिवर्स को अपने भीतर समाये हैं और कहते हैं वो भी उसका यूनिवर्स भी उसका एक पाद है एक चौथाई हिस्सा है उसके तीन चौथाई हिस्से तो अभी अव्यक्त हैं तो क्या उस एक चौथाई हिस्से कोई हम नहीं समझ पाते हैं तो उस परमेश्वर को क्या हम किसी हृदय गुफा में या किसी बुद्धि गुफा में किसी एक व्यक्ति के भीतर छुपा सकते हैं संभव ही नहीं लेकिन फिर भी यह संभव इसलिए है कि यह हमारी बात को समझने की युक्ति है। हम कहते हैं वो बुद्धि गुफा में है तब हम उसको बुद्धिगम अंतर चिंतन के द्वारा अपने बुद्धि में उसका शुद्ध करी हुई बुद्धि में शांत करी हुई बुद्धि में चंचल चित्तता से मुक्त होकर जो हमारा मन स्थिर हो जाता उसमें उसकी प्रतिबिंब देख सकते तब हम उसका एहसास कर सकते उस बोध को हम किसी को बोल के तो नहीं बता सकते जैसे कि आपने शक्कर चख तो हमने कहा मीठी है तो लिख के बताओ कि कैसी मीठी है अरे बार बहुत मीठी है पर बहुत का क्या मतलब कितनी कोई मेजरमेंट बताओ जरा उसका हम ये संभव नहीं है क्योंकि हम उसको किसी भी पैमाने से नाप नहीं सकते ना हम उसको व्यक्त कर सकते कोई भाषा है क्या जो बता दे कि मीठे का मतलब जिसने कभी मीठा नहीं खाया उसको हम भाषा से चिट्ठी पर लिख के बता दें मीठा क्या होता है कैसे समझेगा वो जिसने कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया उसको हम चिट्ठी पे लिख के या बोल के कैसे बता सकते हैं कि मीठा क्या है क्योंकि ये अनुभव गम्य है इसलिए परमेश्वर का अनुभव जो हमारी शांत चित्त बुद्धि में स्थिर चित्तता के साथ में प्रसन्न चित्तता के साथ में अंतर यात्रा के बाद में जो होता है उसको हम बोल के नहीं बता सकते और ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है परमेश्वर का बोध उसे जान लेना उसे पा लेना और हो जाना ये एक ही बात है क्योंकि यहाँ पर इन तीन चीज़ों का भेद समाप्त हो गया अब हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाना चाहिए जो हमने कहा था कि जो नहीं जानता है उसको उस मोक्ष का मुक्ति का लाभ कैसे होगा जो परमेश्वर को न जानेगा वह अभी उसकी दिशा संसारी कहता मैं नहीं हूँ भगवान है ही नहीं या ये भी तो कहीं बैठे होंगे छत पर मैंने तो कभी देखा नहीं वो उसको जो अनुभव नहीं है वो उस अपने कर्मफल से कैसे मुक्त हो पाएगा वो उसको अभी भी वो अपने अन्नमय शरीर में जीरा इसलिए अन्नमय शरीर जैसे ही छोड़ता है उसके प्राणमय शरीर उसकी मनोमय शरीर उसका विज्ञानमय आनंदमय शरीर बाकी के जो सूक्ष्म शरीर हैं वो समस्त कर्मफलों को लेके फिर से नया अन्नमय शरीर प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि अन्नमय शरीर छोड़ता है फिर से अन्नमय शरीर पा लेते हैं लेकिन अगर वो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सबको छोड़ दे तो शुद्ध आत्मा मात्र परमात्मा को पा लेती है उसके बाद उसको फिर से इन शरीरों को पाने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इन शरीरों को जो एक से एक अंतरतम संक्रमण करते हैं उस संक्रमणता को अगर आप आत्मा तक लेके जाते हैं और जानते हैं कि वही मेरा वास्तविक स्वरूप है मैं रियल आइडेंटिटी मेरा अंतिम परिचय है वो आत्मा है ना तो ये आनंद है ना ये ज्ञान है ना ये विज्ञान है ना मेरी प्राण या मन है या शरीर लेकिन मैं वो आत्मा हूँ चैतन्य हूँ चेतना हूँ जो इस सब को रचना करता हूँ और इन सबको आसरा देता हूँ उस सबका बेस हो आधार हूँ और मैं जड़ हूँ तब ही उसकी मुक्ति है क्योंकि जानने से ही वो पाता है और पाने से ही हो जाता है जैसे तुलसीदास जी ने बोला था हम सब प्रसिद्ध है कि जाना तो तुम्हें तुम्हें हो ही जाए जो तुमको जानता है वो तुम्हारा तुम ही हो जाता है यानी ईश्वर ही हो जाता जो तुमको जानता है वो तुम ही हो जाता है और सो ये जानवर जेहूं दे जनाई और परमेश्वर का अनुग्रह जब होता है तो वो ये कर पाता है परमेश्वर का अनुग्रह इसको हम एक मिनट में समझ लें कि परमेश्वर का अनुग्रह कब होता है क्यों होता है क्यों नहीं होता परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है खिड़की खोलना आपके हाथ में है सूर्योदय होना सूर्य के हाथ में आप खिड़की खोलो नहीं तो सूर्योदय होगा तो भी आप अंधरे में बैठे रहोगे खिड़की आप खोल दोगे तो फिर जब सूर्योदय होगा तो प्रकाश अपने आप हो जाएगा इसलिए हमारा काम खिड़की खोलने का है परमेश्वर का काम सूर्योदय करने का है हमको अपने उस सूर्योदय के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो तो होगा ही आज अगर अंधेरे रात में भी खिड़की खोल दी तो सूर्योदय तो होगा ही चाहे इंतजार करना पड़े क्योंकि रात्रि के बीतने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि रात्रि वो प्रारब्ध है जिसके कारण हमको इंतजार करना पड़ता है लेकिन खिड़की खोलना वो पुरुषार्थ है जिसके द्वारा वो इंतजार का अंत तय है अगर हम खिड़की नहीं खोलते हैं तो इंतजार अनंत हो जाए इसलिए वो खिड़की खोलना हमारा काम है और अनुग्रह करना उसका काम और वह अनुग्रह करेगा ही वो बाध्य है मजबूर है वो जा ही नहीं सकता इसके बजाय क्योंकि आपके हृदय में तड़फ है उसको जानना चाहते हो पाना चाहते हो और वो अनुग्रह न करे ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो निष्पक्ष है लेकिन निष्पक्ष होने के बाद अगर हमने खिड़की नहीं खोली तो उसने कब मना किया था तुमको खिड़की खोलने से अब तुमने खिड़की नहीं खोली हो तुम्हारे घर में अंधेरे में बैठे हो तो ये सूर्य देवता की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है इसलिए यहां पर जो अविद्वान है वो परमात्मा का आत्मा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाता और जो विद्वान है उसको आत्मा का लाभ प्राप्त करने में कोई संशय नहीं है क्योंकि उसने खिड़की खोल दी है अनुग्रह होगा ही मंगल विधान है कि वो उस समुद्र में जाकर मिलेगा ही एक बूंद जो चली है तो अपने घर जाकर ही दम लेगी वो घर पहुंची जाएगी इस तरह से इस मंगल विधान को यहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से छठे अनुवाद में समझाया इसको थोड़ा सा और समझ कर फिर हम अगले अगले बार आगे बढ़ेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ना गुदेव जय सखी सरकार की जय सर् कर्णवता ओं भद्र कर्णे शृणुयां देवा भद्रम, भद्रम पश्ये माक्षजत्रात्री रंगस्तुआ सस्तनुभ विषेमह देवहितम यदा ओम सहना भवतु। सहनौभुन सहवी मषावे वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषा विश्वदा स्वस्ति नस्ताक्षरियो अर्शने स्वस्तिनो ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्य पूर्ण ओम शांति शाति शांति